श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक इक्कीस फरवरी अठारह सौ सतासी मास्टर सवेरे नौ बजे के लगभग मठ में आए कमरे में प्रवेश करने पर उन्हें देखकर शिव तारक मारे आनंद के शिव के संबंध में रचित एक गाना गाने लगे ताथैया ताथैया नाचे भोला उनके साथ राखाल भी गाने लगे और गाते हुए दोनों नाचने लगे यह गाना नरेंद्र के लिखे अभी कुछ ही समय हुआ है मठ के सब भाइयों ने व्रत किया है कमरे में इस समय नरेंद्र राखाल निरंजन शरद शशि काली बाबूराम तारक हरीश सीती के गोपाल शारदा और मास्टर हैं योगिन और लाटू वृंदावन में हैं उन लोगों ने अभी मठ नहीं देखा आगामी शनिवार को शरद काली निरजन और शारदा पूरी जाने वाले हैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए श्री शशि दिन रात श्री कृष्ण की सेवा में रहते हैं पूजा हो गई शरद पूरा लेकर गा रहे हैं शंकर शिव बम बम भोला कैलाशपति महाराज राज नरेंद्र कलकत्ते से अभी ही लौटे हैं अभी उन्होंने स्नान भी नहीं किया काली नरेंद्र से मुकदमे की बातें पूछने लगे नरेंद्र विरक्तिपूर्वक इन सब बातों से तुम्हें क्या काम नरेंद्र मास्टर आदि से बातें कर रहे हैं नरेंद्र कह रहे हैं कामनी और कांचन का त्याग जब तक न होगा तब तक कुछ न होगा कामनी नरकस्य द्वारम जितने आदमी हैं सब स्त्रियों के वश में हैं शिव और कृष्ण की बात और है शक्ति को शिव ने दासी बनाकर रखा था श्री राम कृष्ण ने संसार धर्म का पालन तो किया था परंतु वे कैसे निर्लिप्त थे उन्होंने वृंदावन कैसे एकदम छोड़ दिया राखल और द्वारिका का भी उन्होंने कैसा त्याग किया गंगा स्नान करके नरेंद्र मठ लौटे हाथ में भींगी धोती है और अंगोछा सारजा ने आकर नरेंद्र को साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने भी शिवरात्रि के उपलक्ष में उपवास किया है अब वे गंगा स्नान के लिए जाने वाले हैं नरेंद्र ने पूजा घर में जाकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया और फिर आसन लगाकर कुछ समय तक ध्यान करते रहे भवनाथ की बातें हो रही है भवनाथ ने विवाह किया है इसलिए उन्हें नौकरी करनी पड़ती है नरेंद्र कह रहे हैं वे तो सब संसारी कीट हैं दिन ढलने लगा शिवरात्रि की पूजा के लिए व्यवस्था हो रही है बेल की लकड़ी और बिल्व दल इकट्ठे किए गए पूजा के बाद होम होगा शाम हो गई श्री ठाकुर घर में धुना देकर शशि दूसरे कमरों में भी धुना ले गए हर एक देवी देवी की देव देवी के चित्र के पास प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ उनका नाम ले रहे हैं श्री श्री गुरुदेवाय नमः, श्री श्री कालिकाए नमः, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलरामेभ्यों नमः, श्री श्री षट्भुजाय नमः, श्री श्री राधा वल्लभाय नम श्री नित्यानंदय श्री अद्वैताय श्री भक्तेभ्यो नम श्री गोपालाय श्री श्री यशोदाई नमः, श्री रामाय श्री लक्ष्मणाय श्री विश्वामित्राय नमः। मठ के वृक्ष के नीचे पूजा का आयोजन हो रहा है रात के नौ बजे का समय होगा अभी पहली पूजा होगी साढ़े ग्यारह बजे दूसरी चारों पहर चार पूजाएं होंगी नरेंद्र राखाल शरद काली शीति के गोपाल आदि मठ के सब भाई बेल के नीचे उपस्थित हो गए भूपति और मास्टर भी आए हुए हैं मठ के भाइयों में से एक व्यक्ति पूजा कर रहा है काली गीता पाठ कर रहे हैं सैन्य दर्शन सांख्य योग कर्म योग पाठ के साथ ही बीच बीच में नरेंद्र के साथ विचार चल रहा है काली मैं ही सब कुछ हूँ सृष्टि स्थिति और प्रणय मैं कर रहा हूँ नरेंद्र मैं सृष्टि कहाँ कर रहा हूँ एक दूसरी ही शक्ति मुझसे करा रही है ये अनेक प्रकार के कार्य यहाँ तक की चिंता भी वही करा रहे हैं मास्टर स्वगत श्री रामकृष्ण कहते थे जब तक कोई यह सोचता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ तब तक वह आदि शक्ति के ही राज्य में है शक्ति को मानना ही होगा काली चुपचाप थोड़ी देर तक चिंतन करते रहे फिर कहने लगे जिन कार्यों की तुम चर्चा कर रहे हो वे सब मिथ्या है और इतना ही नहीं स्वयं चिंतन तक मिथ्या है मुझे तो इन चीजों के विचार मात्र पर हंसी आती है नरेंद्र के कहने पर जिस मैं का ज्ञान होता है वह यह मैं नहीं है मन देह यह सब छोड़ देने पर जो कुछ रहता है वही वह मैं है गीता पाठ हो जाने पर काली शांति पाठ कर रहे हैं ओम शांति शांति शांति अब नरेंद्र आदि सब भक्त खड़े होकर नृत्य गीत करते हुए बिल्व वृक्ष की बार बार परिक्रमा करने लगे बीच बीच में एक स्वर से शिवगुरु शिवगुरु इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रात्रि गंभीर हो रही है चारों ओर अंधकार छाया हुआ है जीव जंतु सब मौन है गिरवा वस्त्र पहने हुए इन अकोमार विरागी भक्तों के कंठ से उच्चारित शिव गुरु, शिव गुरु की महामंत्र ध्वनि नेघ की तरह गंभीर रव से अनंत आकाश में गूंजकर अखंड स्वच्छानंद में लीन होने लगी पूजा समाप्त हो गई उषा की लाली फैलने ही वाली है नरेंद्र आदि भक्तों ने इस ब्राह्म मुहूर्त में गंगा स्नान किया सभेरा हो गया स्नान करके भक्तगण मठ में श्री ठाकुर मंदिर में जाकर श्री राम कृष्ण को प्रणाम करके दानुओं के कमरे में आकर एकत्र होने लगे नरेंद्र ने सुंदर नया गेरुआ वस्त्र धारण किया है वस्त्र के सौंदर्य के साथ उनके श्रीमुख और देह से तपस्या सम्भूत अपूर्व स्वर्गीय पवित्र ज्योति एक हो रही है वदन मंडल तेज पूर्ण और साथ ही प्रेमरंजित हो रहा है मानो अखंड सच्चिदानंद सागर के एक स्फुट अंश ने ज्ञान और भक्ति की शिक्षा देने के लिए शरीर धारण किया हो अवतार लीला की सहायता के लिए जो देख रहा है वह फिर आँखें नहीं फेर सकता नरेंद्र की आयु ठीक चौबीस वर्ष की है ठीक इसी आयु में श्री चैतन्य ने संसार छोड़ा था भक्तों के व्रत के पारण के लिए श्री बलराम ने कल ही फल और मिष्ठान आदि भेज दिए थे राखाल आदि दो एक भक्तों के साथ नरेंद्र कमरे में खड़े हुए कुछ जलपान कर रहे हैं दो एक फल खाते ही आनंदपूर्वक कह रहे हैं धन्य हो बलराम तुम धन्य हो सब हंसते हैं अब नरेंद्र बालक की तरह हंसी कर रहे हैं रसगुल्ला मुख में डालकर बिल्कुल निष्पन्द हो गए नेत्र निर्निमेश है एक भक्त नरेंद्र की अवस्था देखकर कर हंसी में उन्हें पकड़ने चले कि कहीं वे गिर न जाएं। कुछ देर बाद तब भी रसगुल्ले को मुख में ही रखे हुए नरेंद्र पल के खोल कह रहे हैं मेरी अवस्था अच्छी है सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे सब लोगों को अब मिठाई दी गई मास्टर यह आनंद की हाट देख रहे हैं भक्त गणहर्ष जय ध्वनि कर रहे हैं जय श्री गुरु महाराज जय श्री गुरु महाराज